यह आत्मवाणी आत्मा की ही वाणी है यह आत्मा के ब्रह्म रूप का दर्शन है दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी ये आत्मा के शब्द हैं आत्मदर्शन है, आत्म है। ज्ञान रूप है आत्मज्ञान का मार्ग है योग मार्ग का विषय है और वेदों का कंतव्य भी है और क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है जिसे ओम भी कहा जाता है तो इस आत्मवाणी को ब्रह्मवाणी और ओम वाणी भी कह सकते हैं इस वाणी में जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है दोबारा कह रहा हूं मैं ये मैं शब्द मेरा स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर नहीं है ये मैं शब्द केवल और केवल आत्मा को दर्शाता है जो मेरा आपका और सबका अनंत रूप एक आत्मा अद्वैत आत्मा और सर्वात्मा ब्रह्म ही है इसलिए इस के गान को ब्रह्म पथ भी कह सकते हैं इसको आत्मपथ भी कह सकते हैं जो यहां कहा गया है आत्म मार्ग में उसी तत्व का दर्शन होता है उसी का ज्ञान होता है यह सनातन परंपरा है क्योंकि इसका ना आदि है ना अंत है ये धर्म का सार है ये वेदों का कर्तव्य केवल कैबल्य मोक्ष दर्शन भी है दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी ये आत्मवाणी मेरे जन्मस्थान की आमना पीठ जिसे गोवर्धन मठपुरी कहा जाता है उस पीठ के सहित अन्य तीनों वैदिक पीठों को भी समर्पित है और यह आत्मवाणी वेदों के सारे आराध्य वेद मनीषी समस्त गुरु परंपरा और उनकी गुरुगद्दियों को भी समर्पित है न अन्न मय हूं न प्राण मय हूँ न मनो मय विज्ञानमय हूँ न मन हूँ न बुद्धि हूँ न चित्त अहंगार हू न भू भूहू न जल हूँ न तेज हूँ न वायु हूँ आकाश के समान व्याप्त हूँ मैं ही तो महाकाश हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न जीव हूँ न अजीव हूँ ना ही मैं निर्जीव हूँ ना मानव हूँ ना दानव हूँ ना देव हूँ ना दैत्य हूँ न चर हूँ न अचर हूँ ना ही मैं प्राणी हूँ सच्चिदानंद सर्वेश्वर हूँ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 ना ही मैं अव्यक्त हूँ न रज हूँ न तम हूँ ना ही मैं सत्व हूँ न प्राकृत हूँ न अप्राकृत हूँ मैं ही तो ब्रह्म हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न पिंड हूँ न ब्रह्मांड हूँ मैं तो इनका अभिव्यक्ता हूँ न ज्ञानी हूँ न ज्ञाता हूँ मैं स्वयं ही तो ज्ञान हूँ न चित्त हूँ न चित्त हूँ ना ही मैं चित्त या चित्ती हूँ मैं स्वतंत्र हूँ सर्वचेतन हूँ मैं ही तो चिदाकाश हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न धर्म हूँ न अर्थ हूँ न काम हूँ न मोक्ष हूँ न दृष्टा हूँ न दृष्टि हूँ न दृश्य हूँ न अदृश्य हूँ न अनात्म हूँ न प्रपंच हूँ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 ना ही मैं विकर्मी हूँ न फल हूँ न अफल हूँ ना ही मैं विफल हूँ न करता हूँ न भोगता हूँ ना ही इनके संस्कार में हूँ मैं सच्चिदानंद सर्वेश्वर हूँ शिव हूँ शिव हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ ना अभिमानी हूँ ना अनाभिमानी हूँ ना ही मैं अहंकारी हूँ ना करता हूँ ना अर्ता हूँ ना ही मैं विकर्मी हूँ ना भोगता हूँ ना अभोक्ता हूँ मैं तो इनसे परा हूँ मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ मैं ही तो ब्रह्म हूँ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 न वर्ण हूँ न गोत्र हूँ न कुल न परंपरा हूँ न देही हूँ न विदेही हूँ मैं इनसे परा हूँ न <ना> सिद्धि हूँ न रिद्धि हूँ न ही मैं सिद्ध हूँ सच्चिदानंद सर्वेश्वर हूँ मैं आत्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न हस्त हूँ न पाद हूँ ना मुख लिंग या गुदा हूँ न श्रोत्र हूँ त्वचा हूँ न जिव्या ना सिका या नेत्र हूँ न शब्द हूँ न स्पर्श हूँ न गंध या रूप हूँ ना बहिरीन्द्री हूँ न अतिद्री हूँ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 ना ही इनके मध्य में हूँ मैं ज्ञान हूं परमार्थ हूं मैं महावाक्यों का सार हूं मैं पूर्ण में हूं पूर्ण मुझ में है मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूं मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न भोजन हूँ न भोज हूँ ना ही मैं भोक्ता हूँ न पुण्य हूँ न पाप हूँ न सुख हूँ न दुख हूँ न दिशा हूँ न दशा हूँ मैं काल और आकाश हूँ मैं शिव हूँ मैं शक्ति हूँ मैं ही तो सर्वेश्वर हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ न गुरु हूँ न शिष्य हूँ न जनक ना ही जन्मा हूँ न माता हूँ न पिता हूँ न पुत्र ना ही पुत्री हूँ न दाता हूँ न याचक हूँ न अनुलोम या विलोम हूँ मैं सर्वव्याप्त आत्मा हूँ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 ना ही मैं स्वप्न में हूं मैं तुरिया से भी अतीत हूं मैं ही तो तुरत हूं मैं अद्वैत हूं मैं आत्म हूं मैं ही तो ब्रह्म हूं मैं निर्गुण हूं निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं, मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निरपाय हूँ निराबाद हूँ मैं ही तो निरंग हूँ मैं निर्भाव हूँ निरभिलाषा हूँ मैं ही तो निराभिमान हूँ मैं निरादान हूँ निराधार हूँ मैं ही तो निराधिष्टान हूँ मैं निराधी हूँ निरागम हूँ मैं ही तो निराग हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निरागस हूँ मैं निर्हम हूँ मैं ही तो निर्धाम हूँ मैं निरिंग हूँ निरानुयोज्य हूँ मैं ही तो निर्विचार हूँ मैं निरंतर हूँ निर्मिश हूँ मैं ही तो निर्मित्र हूँ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 मैं निरतिक हूँ मैं निर्जर हूँ मैं ही तो निर्मल हूँ मैं निर्भय हूँ निर्विशेष हूँ मैं ही तो निर्बंधु हूँ मैं निरुपाधि हूँ निर्बीज हूँ मैं ही तो निर्विकल्प हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ हु, निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं आदि हूं अनादि हूँ मैं ही तो सर्वदा और सनातन हूं मैं भूमि हूं मैं भूधर हूं मैं ही तो भूमा और भूमत्व हूँ मैं अणु हूँ विराट हूँ मैं ही तो विश्व रूप में हूँ मैं निर्मंतु हूँ निर्विकार हूँ मैं ही तो निर्वाण धातु हूँ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 सब मेरी अभिव्यक्ति है मैं ही तो अभिव्यक्ता हूँ मैं रचना हूँ रचता हूँ मैं ही तो रचना का तंत्र हूँ मूल में मैं सर्वत्र में मैं गणतव्य में भी मैं ही हूँ न असत्य हूँ न द्वैत हूँ मैं ही तो निष्कलंक अद्वैत हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ सब मेरी अभिव्यक्ति हैं, मैं सबका अभिव्यक्ता हूँ मैं सगुण हूँ साकार हूँ मैं ही तो सगुण निराकार हूँ मैं सर्वत्र हूँ सर्वव्याप्त हूँ मैं ही तो पूर्ण हूँ प्रकाश और अंधकार में हूँ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 मैं स्वयं ही तो निर्वाण हूँ मैं अकार हूँ उकार हूँ मैं ही तो मकार हूँ मैं शुद्ध चेतन तत्व हूँ मैं ही तो ओंकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं, मैं, तो मैं ही तो निराकार हूँ मैं निर्गुण हूँ निरंजन हूँ मैं ही, मैं, मैं, मैं ही तो निराकार हूँ मैं परम हूँ मैं परमक हूँ मैं ही तो परम पद हूँ मैं परम पुंश हूँ परमता हूँ मैं ही तो परमार्थ हूँ मैं परमेष्ट हूँ परम अद्वैत हूँ मैं ही तो परमानंद हूँ मैं परमज्ञा हूँ परम तत्व हूँ मैं ही तो परमात्म हूँ मैं निर्गुण हूँ हु, निरंजन हूँ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 मैं ही तो निर्गुण निराकार हूँ मैं ही तो निर्गुण निराकार हूँ और अंत में जो भी मनीषी इस आत्मवाणी को प्रतिदिन सुनेगा और इसके भाव और तत्व को धारण करेगा अपने भीतर वह मनीषी स्वयं ही स्वयं को चला जाएगा अर्थात वह आत्मा ही आत्मा में चला जाएगा आत्म ही आत्मा में यही मार्ग है इसका ऐसे मनीषी के लिए यह पंचभूत के शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि वो जानता है ये मिथ्या है और यदि इस मार्ग की अंत दशा का मैं वर्णन करूं तो मैं कह सकता हूं ब्रह्म ही ब्रह्म में सारे महावाक्यों का सार और गंतव्य ये आत्मवाणी ही है ये मेरा मार्ग था जिसे मैंने गा के सुना दिया तू भी इसी पे जा क्योंकि तू ही है तत्वमसि ऐसा जान